बुद्धि बुद्धि बुद्धि लोगों लोगों ने की नहीं नहीं है नहीं है जिनकी जो है। नहीं होती ये लोग तो इमार। याम इमाम पुष्पिताम वाचम याम इमाम पुष्पिताम वाचम पार्थ न अस्ति इति वादिनः लगाइए इसका आप प्रवदी अविपच्चिता वेदवादरता न अस्ति इति वादिनः वेदवादरता अस्ट समझते अविपश्चिता अविपशिता समस्या पदचेद प्रवदी अभीपचिता वेदवाद अन्यद न अस्ति याम इमाम पुष्पिताम पार्थ प्रवदन्ति तो ये देखेंगे वेदवाद वेदवादरता की वेदों वेदों के वाद में लगे रहने वाले वेदों के वाद, वाद में लगे रहने वाले इसका अर्थ आगे भाष्य में बताएगा ऐसा समझ लेना ना में कि जो सकाम कर्म के बोधक वेद वाक्य है ना उनमें रत रहने वाले सकाम कर्म के बोधक जो वेद वाक्य है उनमें रत रहने वाले मतलब लगे रहने वाले वेद में लगे रहने वाले अन्य न अतिथिवादीना मतलब भी काम में फलों के साधन से अतिरिक्त कर्म नहीं है काम में फल समझते है जिस फल को व्यक्ति चाहता है कि मतलब काम फल के साधन से अतिरिक्त कर्म नहीं है ऐसा कहने वाले कौन अभिवेकी अभिपिता का याम इमाम पुष्पितां वाचम वी इसे पुष्पित वाणी को कहते हैं याम करते जो है ना तो कौन सी वाणी है वो अगले श्लोक में आएगी जिस पुष्पित वाणी को कहते हैं याम इमाम जिस पुष्पित वाणी को कहते हैं पुष्पित वाणी का मतलब क्या है कि जैसे कोई पुष्पित वृक्ष हो वो पुष्पित वृक्ष देखने में बहुत सुंदर होता है बहुत आकर्षक होता है तो देखने में खूब सुंदर हो पुष्पित वृक्ष और उसमें सुगंध ना हो फलना हो तो कोई लाभ होता है हाँ तो केवल देखने में रमणीक होता है वैसे ही ऐसे अविपस्थित अविवेकी लोगों की वाणी केवल सुनने में अच्छी लगती है परिणाम उसका अच्छा नहीं। आ, कौन जो केवल ये जो है की काम फल के साधन कर्मों को कहते रहते हैं इस फल मतलब इस कर्म के अनुष्ठान से पुत्र हो जाएगा इस कर्म के अनुष्ठान से धन मिल जाएगा ऐसा तो ये इसका कोई कहते हैं पुष्पित वाणी है ये तो इसका कोई बहुत लाभ नहीं।, नहीं है सब विनाशी फल है लगा ये लगाइए याम इमाम याम इमाम कर से क्या किया है इमाम का अर्थ किया वक्षमाण आम है वाणी को कहते हैं वक्षमाण आगे कही जाने वाली किसमें तैतालीसवें श्लोक में पुष्पिताम का किया है पुष्पित वृक्ष यु शोभिमान की पुष्पित वृक्ष का क्या अर्थ होता है खिला हुआ वृक्ष है खिला हुआ क्या कहेंगे फूले हुआ वृक्ष हाँ। फूले हुए वृक्ष की तरह है शोभित अर्थात सुविमान रमणीय है ना अर्थात सुनने में केवल सुनने में रमणीय केवल सुनने में हाँ केवल सुनने में रमणीय मतलब सुनने केवल सुनने में रमणीय है परिणाम अच्छा जैसे पुष्पित वृक्ष हो फूला हुआ वृक्ष हो उसमें सुगंध ना हो फल ना हो तो पुष्पित वृक्ष की तरह शोभित अर्थात केवल सुनने में रमणीय वाणी को कहते हैं वाचम अर्थ वाक्य लक्षणाम वाक्य लक्षणाम करते वाक्य वाक वाक रूपम या वाक्य सुनने में रम पुष्पित वृक्ष की तरह शोभित अर्थात सुनने में रमणीय के वाक्य को कहते हैं वाक्य को वाक्य लक्षणाम अर्थ वाक्य वाचम का अर्थ है तो पुष्पिताम कर्थ क्या पहले पुष्पित और उसका अर्थात लगाइए आगे के, कौन लोग कहते हैं अभिपस्टिता अभिपश्चिता करते अल्प अल्पबुद्धि वाले अल्प बुद्धि वाले और अल्प करते कर्थ अभिवेकिनिया अभिवेकी लग गया मतलब अल्पबुद्धि वाले अभिवेकी अभिपस्थित अर्थ बु हो गया और वेद वाद देखेंगे वेद रहता का अर्थ क्या किया आगे वेद वाक्य सुरथा वेद वाक्यू वाद वाक्य वेदवाद रथा का क्या हुआ वेद वाक्य सुरता कैसे वेद के तो लगाइए बहुअर्थवाद फल साधन प्रकाश के शु प्रकाशक है देखना बहुत अर्थवाद के प्रकाशक वेद के बहुत फल के साधन के प्रकाशक नहीं बहुत फलके प्रकाशक वेद वाक्य और बहुत साधनों के प्रकाशक वेद वाक्य प्रकाशक का क्या होता है बोधक बहुत अर्थवाद बोधक वेद वाक्य प्रकाशक का अर्थ है बहुत अर्थवाद बोधक वेद वाक्य बहुत फल बोधक वेद वाक्य और बहुत साधन बोधक वेद वाक्य तो फल बोधक वेद वाक्य तो आप जानते हैं ना जैसे ज्योतिष में स्वर्ग कामों स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य ज्योतिष कोम याद करे अग्निहोत्र हाँ ये भी है अग्निहोत्र जो याद है स्वर्ग कामा तो ये भी क्या है आपका फल फल का साधन का बोधक वेद है या वेद कैसा है फल के साधन का बोधक है यह आपका उद्भिदा यजेट पशु कामा अरे की पशु की कामना वाला व्यक्ति उद्भिद याग करे तो ये भी क्या है की फल का, पन्ता का, पन्ता का पन्ता बोधक वेद हो गया अब कुछ साधन के बोधक अग वेद वाक्य होते हैं जो साधन का बोध कराते हैं जैसे ज्योतिषो में स्वर्ग काम हो तो अग्नि अग्निहोत्र जो याद स्वर्ग काम तो इसमें साधन तो उसी वाक्य में आ गया आ गया ना साधन अग्नि अग्निहोत्र या तो ज्योतिषोम उसी वाक्य में आ गया अब दगनेन्द्रीय कामस जु यात्र इंद्रियों का सामर्थ्य चाहने वाला व्यक्ति दधी से अग्निहोत्र करे किससे करे हाँ वैसे जो नित्य अग्नि क्या है दगनेन्द्रीय कामस से जुयात इंद्री का सामर्सने वाला व्यक्ति दधी से अग्निहोत्र करे तो ये क्या है कि दधी साधन को बोल रहा है ना, है? साधन है ना? है? तो यह क्या है साधन का बोधक वेद वाक्य हो गया फल का बोधक वेद वाक्य और साधन का बोधक वेद वाक्य और अर्थवादक वेद वाक्य अर्थवाद अर्थवादेद वाक्य क्या है अन्य वाक्य ईसु का प्रतिपादन करने वाले वाक्य अथवा निंदा का प्रतिपादन करने वाले वाक्य जैसे देखना वायव्यम श्वेतम माल भेद भूटिका मायव्यम श्वेतम मालभेद भूतिका वेद वाक्य है ऐश्वर्य की कामना वाला व्यक्ति वायु देवता के लिए श्वेत पशु से याद करे वायु देवता के लिए श्वेत पशु से याद करे क्या चाहने वाला व्यक्ति ईश्वर वायव्यम श्वेतम माल भेद ईश्वर चाहने वाला व्यक्ति वायु देवता के लिए श्वेत पशु से याग करे अब ध्यान देना तो सुन करके किसी को प्रमाद हो सकता है है ना कोई तो तत्परता से लग जाएगा सुन करके कौन ऐश्वर्य चाहने वाला व्यक्ति कोई तो तत्परता से लग जाएगा कोई प्रमाण कर सकता है तो वहां पर अर्थवाद वाक्य आता है उसको प्रेरित करने के लिए वो कर्म की प्रशंसा करता है अर्थवाद वाक्य क्या वायु वही क्षेत्रा देवता वायु कैसा है शीघ्रगामी देवता है या ए नाग्यन उपधावती की जो इस वायु देवता को अपना हविष से तृप्त करता है और वो वायु देवता उसको तुरंत फल दे देते हैं तो यह वाक्य क्या है अर्थवाद है ना ये कर्म की प्रशंसा कर रहा है कर्म की अच्छा उससे क्या होता है कि अधिकारी पुरुष की शीघ्र प्रवृत्ति हो जाती है तत्परता से है तो बहुत अर्थवाद अर्थवादेद वाक्य और बहुत फल बोधक वेद वाक्य और बहुत साधन बोधक वेद वाक्य फल बोधक और साधन बोधक वेद वाक्य वो तो समझ में आते है ना अर्थवाद बोधक वेद वाक्य का इतना ही समझना यहाँ प्रशंसा बोधक निन्दा वाला नहीं आना कर्म की प्रशंसा बहुत वेदभा के लिए व्रत रहने वाले अच्छा लगभग अब हे पार्थ न अन्य अस्थित नस्थित अन्य न्या मतलब है स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मो से क्या स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अन्यत न अस्थि स्वर्ग की प्राप्ति क्या है आपका फल है स्वर्गीय प्राप्ति क्या है और उसका साधन जो तीसो मग्निदि कर्म है स्वर्ग की प्राप्ति आदि स्वर्ग की प्राप्ति फल है आदि से पुत्र फल ले लेना धन फल ले लेना ऐश्वर्य ले ये सब सोई बात है इन फलों के साधन क्या है कर्म स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मो ऐसी अन्य नाश्ती की अन्य कुछ नहीं है अन्य कोई कर्म मतलब जो ये स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त कोई कर्म मतलब अतिरिक्त किसी निष्काम कर्म को महत्व नहीं सकते एवं देते स्वभाव वाले लग गया तो श्लोक लग जाएगा आपको देखना वेद वाद रहा मतलब इसका क्या अर्थ होगा कि बहुत अर्थवाद फल तथा साधन के बोधक वेद वाक्यो में लगे रहने वाले हैं? या उनको महत्व देने वाले कि स्वर्ग की प्राप्ति आदि फल के साधनों से अतिरिक्त कोई निष्काम कर्म नहीं है ऐसा कहने वाले अभिपस्थित अल्पक लोग वक्ष ये की जिस वक्षमाण वाणी को कहते हैं जिस वक्षमाण वाणी को करते। करते। करते। आगे बताते है ते बाद में बताऊंगा बयालीसवा और बयालीसवे और तैतालीसवें श्लोक का मिलाकर एक साथ हो सकता है तो आगे देखना और वे वे कौन उन्हीं को बताते है काम स्वर्ग जन्मे बहुलाम स्वर्ग तो अमे बता देंगे पहले थोड़ा भास्पति सारे शब्दों को देखेंगे आप काम आत्माना प्रार्थ किया है यहाँ पर काम स्वभाव या आत्मा शब्द का स्वभाव अर्थ कर दिया आत्मा को अर्थ कर दिया उन्होंने स्वभाव अर्थ कर दिया है आत्मा आत्मा आत्माना है तो काम आत्मा स्वभाव ईशाम मतलब कामना ही जिनका स्वभाव है कामना कामना करना ही जिनका स्वभाव क्या बन गया है कामना को करना हमेशा कुछ न कुछ कामना ही करते रहते हैं कभी निष्काम नहीं हो पाते हैं तो कामना करना ही जिनका स्वभाव है फिर काम स्वभाव का क्या अर्थ दिया काम पर कामनाओं को महत्व देने वाले अथवा भोग परायण भी कर सकते हैं। लक्ष्यार्थ क्या हो सकता है भोग पारायण भोग, भोग चाहने वाले अच्छा ये काम काम आत्माना कर्त हो गया अब स्वर्ग पर शब्द का अर्थ देखेंगे स्वर्ग पर शाम भोगी समास है स्वर्ग पर शाम स्वर्ग परा स्वर्ग पर आ शाम थे परागर्थ है परा पुरुषार्थ ये स्वर्ग परम पुरुषार्थ है जिन मनुष्यों के लिए स्वर्ग परम पुरुषार्थ है जिन यह स्वर्ग को परम पुरुषार्थ मानने वाले मनुष्य ये मतलब है है ना उनको क्या कहेंगे स्वर्ग पर आ स्वर्ग पराग क्या स्वर्ग प्रधाना ये स्वर्ग को प्रधानता देने वाली स्वर्ग को प्रधानता देने वाली तो स्वर्ग परागर्थ क्या हो गया स्वर्ग को प्रधानता देने वाले ये अर्थ हो गया काम आत्मना मतलब कामना करना जिनका स्वभाव है तथा स्वर्ग को प्रधानता देने वाले आगे जन्म करूं फल है ना? जन्म करूं फल में ये काम आत्मा स्वर्ग पर आनान पर थे ये करता है वाक्य में और ये कर्म है जन्म करूं फल क्रिया विशेष बहुलाम और भोग कर्म है तो इसमें द्वितीय थे ये जन्म करो फल प्रधान को देखेंगे यहाँ समास बताते हैं कर्मणा फलम है व्याकरण कमजोर क्यों है आप लोगों का कोई उसमें क्या है कि लगाने में कमजोरी तो है याद नहीं किया किसी ने जो अष्टाध्यायी क्रम से अध्ययन करते हैं उनको तो पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ करनी पड़ती है उस क्रम से पढ़े हैं तो सूत्र से काम चलता है अब कौमडी प्रक्रिया का आश्रय लेने वाले लोगों को मैं देखता हूँ कोई वृत्ति नहीं याद करता है और उससे जीवन में व्याकरण कोई काम उनके आने वाला है नहीं वृत्ति तो नहीं याद अरे सूत्र कहाँ लगेगा मालूम कैसे होगा कुछ नहीं पता चलेगा वृत्ति से कंठस्थ करना चाहिए आजकल देखते हैं कोई याद ही नहीं करता तो कोई लाभ उनके पढ़ने से नहीं है बढ़िया वृत्ति से याद होना चाहिए तो व्याकरण अच्छा होता है तो देखिए तो यहाँ कहा गया अपना ष्टी चतुर समास है यहाँ पर कर्मणा फलम कर्मफलम समास हुआ ना अब फिर जन्म एवं करूँ फलम ये कर्मधारे समास हो गया जन्म ही कर्म का फल है कर्म का फल क्या है जन्म, जन्म।, जन्म। तो है जन्म तो अवश्य कर्म करेंगे तो जन्म अवश्य होना ही है जन्म रूप कर्म फल अब देखना जन्म एवं करू फलम समास करके क्या बनेगा जन्म करु फलम से क्या लेना है तथ से बोलो क्या लेंगे से जन्म करूं फलम पूरा पद तथ से क्या लेंगे जन्म करूं हाँ जन्म रूप करूं फल को लेती है इसलिए जन्म जन्म करूं फल प्रजा कही जाती है कौन वाणी कौन वानी। अच्छा ये वाचम आया था क्या पूर्व लोक में और वही उसी के साथ संबंध यहाँ पर वाचम स्त्रीलिंग पद है कि जन्म रूप कर्म फल को देती है इसलिए जन्म कर्म फल प्रदा कहते हैं किसको वाणी को आया ना ताम वाचम ये प्रथमा एक विषणांत है जन्म कर्म फल प्रदा और द्वितीय विषनांत क्या है जन्म कर्म फल प्रदान ताम वाचम ताम वाचम से क्या लेना है जन्म कर्म फल प्रदान वाचम जन्म रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली वाणी अच्छा मतलब क्या है कि उस वाणी को सुनेंगे उसके अनुसार चलेंगे तो जन्म रूप कर्म का फल मिलेगा इसलिए वाणी को जन्म कर्म फल दिया क्योंकि उस वाणी को सुनकर उसके अनुसार चलने से फल मिलेगा उस वाणी को कहते हैं सज्जते करते इस प्रकार संबंध किया जाता पदों का इस प्रकार संबंध किया जाता है या इस प्रकार अन्वय किया जाता है ठीक है अभी अन्वय बताएंगे पहले कुछ शब्दों को लगा लेना शब्दार्थ देखेंगे क्रिया विशेष बहुलाम ये भी वाचम का विशेषण है वाचम का विशेषण जन्म कर्म फल था और क्रिया विशेष बहुलाम भी वाचम का विशेषण है यहाँ देखेंगे क्रिया नाम विशेष क्रिया विशेषाह भेद क्रियाओं के भेद क्रियाओं के भेद या क्रिया मतलब क्रिया का तात्पर्य यहाँ पे कर्म से कर्म का भेद क्रियाओं के भेद ते बहुलाम वाची ते क्या लेना है क्रिया विशेष है क्रिया विशेष की बहुलता है जिस वाणी में क्रिया विशेष की बहुलता है जिसे वाणी में बहुलाम वाची क्रिया विशेष क्रिया के भेदों की बहुलता है जिसे वाणी में ताम स्व अच्छा लग गया जिस वाणी में उस वाणी को क्या कहेंगे क्रिया विशेष बहुला क्या कहेंगे और दुकिया में क्या बनेगा ताम मतलब क्रिया विशेष बहुलाम मतलब क्रिया विशेष की बहुलता है जिनमें मतलब क्रिया के भेदों की बहुलता है जिसमें अर्थात बहुलता से बहुलता क्या अर्थ होता है अधिकता अधिकता से क्रिया के भेदों का प्रतिपादन करने वाली वाणी अधिकता से क्रिया के भेदों का प्रतिपादन करने वाली वाणी अलग, अलग अलग कर्मों का प्रतिपादन करने वाली वाणी लगाइए इसको बताते हैं ताम मतलब क्रिया विशेष बहुलाम अब इसको बताते हैं स्वर्ग पशु पुत्राद्य अर्था यया वाचा बहुलेन प्रकाश ऐसा लगाएंगे आप स्वर्ग पशु और पुत्रादि अर्थ लिखा है ना तो ऐसा लगाना अच्छा रहेगा स्वर्ग पशु और पुत्रादि फल के साधन अर्थ का अर्थ क्या करेंगे साधन साधन में अच्छा रहेगा स्वर्ग पशु तथा पुत्रादि फल के साधन जी सुवाणी के द्वारा बहुलता से प्रकाशित होते हैं या बहुलता से ज्ञात होते हैं बहुलता से ज्ञात होते हैं क्या कहेंगे स्वर्ग पशु स्वर्ग पशु पुत्र आदि फल के साधन जिस वाणी से बोलता तो से ज्ञात ज्ञात होते हैं और यदि ऐसा न ले तो क्या कर सकते हैं स्वर्ग पशु तथा पुत्र आदि फल जिस वाणी के द्वारा बोलता से ज्ञात होते हैं उस वाणी को क्या कहेंगे क्रिया विशेष बहुला लेकिन क्रिया का निकलता नहीं है ने क्रिया विशेष करते क्रिया भेद, क्रिया का भेद भेद का अर्थ निकलता नहीं इससे यदि फल के साधन ना कहे स्वर्ग पशु पुत्र आदि फल कहे तो क्रिया विशेष करते लेना पड़ता है मिनट अच्छा तो पहले ये आया था ना क्या उद वादर उवेद वाद रथा में फलों साधन सब आ गया इसलिए भाष्यकार ऐसा अर्थ कर रहे हैं हालाकि लाक्षणिक अर्थ है लेकिन आप कर सकते है अर्थात अर्थ क्या फल क्योंकि फल साधन सब बात कर रहा था हमें वहाँ गया तो जैसा लिखा है वैसे ही कर लो अर्थे की स्वर्ग पशु तथा पुत्रादि फल जिस वाणी के द्वारा बहुत से प्रकाशित तो होते, होते हैं, हैं। ये लक्ष्यार्थ है मुख्यार्थ लेंगे तो क्रिया भेद अर्थ आएगा पर भाष्यकार ने लक्ष्यार्थ कर दिया वहाँ पर क्रिया विशेष बहुत किस वाणी को बाद में कह रहे हैं स्वर्ग अच्छा लेकिन एक बात है ठीक है केवल स्वर्ग पशु तथा पुत्र आदि फल जिस वाणी के द्वारा बोलता से जात होते हैं वैसा भी कर सकते जैसा मैंने कहा है तो क्रिया विशेष बहुला क्रिया के भेदों को बहुलता से बताने वाली वाणी भोग ऐश्वर्य को देखेंगे भोग चाहम चा। समाज करके क्या बनेगा भोग ऐश्वर्य प्रयोग से क्या लेना है भोग हो और तो गति का क्या अर्थ है प्राप्ति भोग कौन सा समाज है तो कर्मधारे हो गया ना भोग क्या है तो दोनों चाहे क्या होता है हाँ चा में कर्म आय नहीं होता है क्या में नहीं होता है ऐश्वर्य गति क्या समाज है अभी समाज कौन सा है सस्ती तत्पुरुष है ना आपको व्याकरण एक बार फिर सूत्र याद करके पढ़ना चाहिए तयो हो मतलब भोगेश्वरी गति ही तयोगति भोगशरी गति भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति गति करते प्राप्ति म प्रति साधन भूता क्या अर्थ होगा कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति साधन भूत क्या भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति साधन साधन भूत, साधन, साधन। भोग और ईश्वर की प्राप्ति के साधन जो क्रिया विशेष है जो हाँ तद बहुलाम मतलब क्रिया विशेष है ना तद कर करना क्रिया विशेष की बहुलता या क्रिया के भेदों को बहुल अच्छा तद बहुलाम का हो जाएगा क्रिया विशेष बहुलाम जी। तद बहुलाम का ठीक हाँ। है ताम कि उस वाणी को कहने वाले मूड संसार चक्र संसार में चक्कर काटते रहते हैं परिवर्तनते मतलब चक्कर काटते हैं है, घूमते रहते हैं ये अभिप्राय है उस वाणी को कहने वाले मूड लोग संसार में चक्कर काटते रहते है अब लगाइए इसका कामान काम स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान प्रति क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेषम है।, है।, है ना पुरुष लोक में वाचम प्रोदंती पहले से ले लेंगे काम आत्मान स्वर्ग परा भोग स्वर्गति में ठीक है काम आत्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान भोगई स्वर्गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रबोधन थी ठीक है वाचन प्रबोधन थी पहले से लेंगे कामना करना जिनका स्वभाव है अथवा भोग पारायण मनुष्य भोग पारायण तथा स्वर्ग को प्रधान मानने वाले मनुष्य स्वर्ग को प्रधान मानने वाले मनुष्य जन्म रूप कर्म के फल को देने वाली नहीं जन्म रूप कर्म फल को देने वाली क्या कहेंगे जन्म रूप कर्म फल को देने वाली भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के साधन क्रिया के भेदों की बहुलता वाली वाणी को कहते रहते हैं क्रिया के भेद की बहुलता वाली वाणी को कहते रहते हैं एक साथ ही दोनों को लगाना है तो कैसे लगाओगे ध्यान देना दोनों श्लोकों को एक साथ यदि तो वेद वादर अन्य न अस्तितिवादिना अभिपस्थित काम आत्मान स्वर्ग परा जन्म करो फला प्रदान भोग ईश्वर प्रति क्रिया विशेष बहुलाम प्रबुदंती ठीक है अब लग लग जाएगा लग जाएगा आपको त्रिया के भेदों को बोलता से बताने वाली वाणी को कहते रहते हैं काम मतलब भोग परायण तथा स्वर्ग को प्रधानता देने वाले मनुष्य भोग परायण तथा स्वर्ग को प्रधानता देने वाले मनुष्य जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ईश्वर की प्राप्ति के साधन क्रिया के भेद को भूलता से बताने वाली वाणी को कहते रहते हैं लग गया? ये ये ये इसका ये फल, इसका ये फल फल उसी में लगे रहते हैं। अच्छा, आगे देखेंगे क्या होगा भोग ईश्वर प्रसाद अब देखना तयाफृत चेत तयातसाम भोगता नाम समाधायत्मिका बुद्धि देखेंगे क्या तया अभृत चेतस्याम भोग भोग प्रसा समाधसायत्मिका बुद्धि नीयते तया कर उस पुष्पित वाणी से पुष्पित देखने में सुंदर है सुनने में बहुत अच्छी लगेगी तो उसका लाभ अधिक नहीं है कुछ तो बिना पदार्थ मिलेंगे उसके अनुसार चलने से तया अपृत उस वाणी के द्वारा आकर्षित चित्त वाले उस वाणी से आकर्षित चित्त वाले तथा भोग और ईश्वर में आसक्त मनुष्यों की भोग और ईश्वर में आसक्त मनुष्यों के अंताकरण में या समाधि समाधिकार अंताकरण समाधि का क्या था यहाँ भाष्य में आएगा यह भाष्यकार ने समाधि अंताकरण किया है उनके अंताकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि ना का बुद्धि नहीं होती है का बुद्धि कभी ये आया था ना ये साथ अभी बुद्धि योगे तो इमाम सुनो और फिर ये भी आया ना व्यवसायत्मिका बुद्धि देखे गुरुनंदन की ये बुद्धि एक होती है चाहे वो कर्मी की हो या ज्ञानी की हो दोनों की एक है हमको हम कर्म करने हैं और तो हमको क्या है आत्मा को जानना है आत्मा क्या है निस्त्री है स्वगत है स्वर्ग क्या हाँ इनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि किसकी नहीं होती है तो उस वाणी के द्वारा आकर्षित चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्यों की अंताकरण में व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती है मुमुक्षु तो हो जाएगी मुमुक् भोग और ईश्वर में आ सकते जो भोग पदार्थों में वो कहते हैं तो मुमुक्त तो कुछ नहीं चाहता है और ये दोनों क्या है विरोधी धर्म है मुमु तो वृक्षु तो कैसे है ये विरोधी है तभी तो शंकर वास्तव में ईसा वस्त्र के आया है ये मुमुक्षा की विरोधी है जीने की इच्छा भी क्या ये विरोधी है बताया करमाड़ी यहां पर शंकराचार्य ने कहा है कि वो भी है, है। ज्ञानी तो बिना हुए कोई हो ही नहीं सकता है ज्ञान हो लंबे समय अभ्यास करे तब कहीं ज्ञानी होगा जब मुमुखा ही नहीं है तो क्या होगा कोई ज्ञानी अब देखिए तो ये क्या है लगाइए इसको तेसाम चा तेषाम से क्या लिया है भोग ईश्वर पर भोग और ईश्वर में आ सकते भोगा कर्तव्य लोग भोग प्राप्त करना चाहिए या ईश्वरीय और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए भोग पदार्थ प्राप्त करने चाहिए, प्राप्त करने चाहिए।, right? करने चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए या भोग करना चाहिए और ईश्वर प्राप्त करना चाहिए इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में ही प्रेम करने वालों का प्रणय का ख्याल है प्रेम करने वालों का भोग और ऐश्वर्य में ही प्रेम करने वालों का इसका मतलब है तरात्म भूतान उसको ही अपना रूप मानने वाले किसको भोग और और ईश्वर को भी अपना रूप मानने वाले को उसके बिना नहीं रह सकते है तया तया है ना तया से लिया है की क्रिया विशेष बोले या वाचा क्रिया के भेदों को बहुलता से बताने वाली पुष्पित वाणी है नाचा मतलब क्या है पुष्पित या वाचा फिर है ना पुष्पित वाणी से अपरित चेत पुष्पित वाणी के द्वारा आकर्षित हुए चित्त वाले का क्या किया है आच्छादित विवेक बुद्धि वाले उनके अपरित क्या कि उनकी आच्छादित हुई विवेक बुद्धि वाले पुष्पित वाणी के द्वारा आच्छादित हुई विवेक बुद्धि वाले उनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो गई है उनकी विवेक बुद्धि कैसी अटक गई उस वाणी के द्वारा उसी में है व्यवसायत्मिका बुद्धि है ना मतलब के विषय में अथवा योग के विषय में सांखे व्यवसायित बुद्धि योगे व्यवसाय का बुद्धि व्यवसायित्व सांख्य के विषय में व्यवसाय कह रहे हैं समाधीयते अस्विन समाधि समाधिये अस्विन पुरुषोपभोगा सर्वि समाधि समाधिये अस्वीन इसमें स्थित किया जाता है अश्विन है ना इसमें स्थित इस किया जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं समाधि क्या स्थित किया जाता है तो कहते हैं सर्वम इसमें सब कुछ स्थित किया जाता है तो, तो सब कुछ स्थित किया जाता है किसके लिए पुरुषोख कि पुरुष के भोग के लिए पुरुष के सुख दुःख रागत द्वेष मोह ये सब किसमें स्थित होते हैं अंतकरण में है न इनका सबका अनुभव कौन करता है पुरुष सुख दुख आदि का अनुभव कौन करता है अब वो सब किसमें रहते हैं अंताकरण की पुरुष के भोग के लिए सुख दुख के इसमें स्थापित किए जाते हैं या पुरुष के भोग के लिए सुख दुख आदि इसमें स्थापित किए जाते हैं इसलिए इसे कहते हैं समाधि तो पुरुष के भोग के लिए सुख दुख किसमें स्थापित किए जाते हैं? हाँ तो इसलिए यहाँ पर समाधिकर्थ हुआ अंताकरण सर्वत्र समाधिकर्थ अंताकरण नहीं यहाँ है अच्छा अंताकरण अंताकरण को आज विराम है क्या नहीं आज भी विराम तो होने और फिर क्या है बुद्धि अच्छा एक मिनट कर फिर क्या दिया नीरीयते बुद्धि उस समाधि में नहीं होती है ना नियवती बुद्धि उस समाधि में या बुद्धि उस अंताकरण में नहीं होती है लगाइए क्रिया विशेष क्रिया विशेष का बहुलता से प्रतिपादन करने वाली के द्वारा आच्छादित हुए विवेक की बुद्धि वाले तथा भोग और ईश्वर में प्रेम करने वाले मनुष्यों के अंतरण में भोग और ईश्वर से प्रेम करने वाले मनुष्यों के अंतकरण में निश्च्यात्मिका बुद्धि नहीं होती है यह बुद्धि का मतलब वो निश्च्यात्मिका बुद्धि जो लिखाई है जाना? ना वो उनके अंत्याकरण में नहीं बुद्धि का मतलब है यहाँ पर वैसी बुद्धि की वृत्ति वृत्ति समझते हैं ना जो लिखाया है ना वैसी बुद्धि की वृत्ति उनके मन में समझिए ना अंत करण तो एक करण हो गया और वो बुद्धि मतलब वैसी वृत्ति नहीं होती उनके इस तरह समझिएगा अच्छा तो ना सांख्य विषय बुद्धि होगी तो ऐसे जो साम्य फल को चाहते हैं तो क्या है की कर्मयोग विषय बुद्धि भी होती है क्या उनके है तो शास्त्री जो मतलब क्या है कि मोक्ष का परम्परिया साधन या मोक्ष के साधन रूप से किया जाने वाला जो कर्म योग है क्या उसके अधिकारी नहीं उसकी भी अधिकारी नहीं काम फल को चाहने वाला कर्म का भी अधिकारी नहीं, नहीं। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है तो लंबी चौड़ी बातें रह जाती हैं होता है कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। अधिकारी किसी को नहीं है उसके सब देखना यह एवं जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित है हाँ जो निष्काम है ना उनका तो अधिकार है कर्म में भी और ज्ञान में भी लेकिन वो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है दुर्लभ है महापुरुषों के सत्संग से महापुरुषों के सेवा से उनके साथ रहने से ये सब गुण आते हैं नहीं तो कुछ हाथ लगता नहीं जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित हैं उनमें काम आत्मा है ना काम आत्मा आया है ना पहले उन भोग की क्या था, था की कामना करना जिनका स्वभाव है जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित हैं, उन भूखपरायण मनुष्यों का समझ लेना भूखपरायण मनुष्यों का या काम स्वभाव वाले मनुष्यों का त्रैगुण विषया वेदा निश्चुण भर्जुन निर्गुण आत्मवान त्रैगुण विषया वेदाहुण भगा अर्जुन वेदाह अर्जुन लगाइए अर्जुन वेदाहषया विषय करने वाले हैं। भाषण के सारे शब्दों को देख लेंगे फिर अन्वय उस शब्दार्थ समझा देंगे देखिए त्रैगुण विषया समाज देखेंगे त्रैगुणियम विषय ऐसा त्रैगुणियम विषय ऐसा थे ते लगा चन ब्राह्मणाद्या कर्मिद स्वार्थ विषय प्रत्यय है।, है अब देखेंगे यहाँ पर त्रिगुणियम विषय त्रिगुण्यम का क्या अर्थ किया यहाँ पर संसारा त्रिगुणम का क्या अर्थ है संसार और विषय कर सकाशित विषया का क्या अर्थ है प्रकाशित और प्रकाश कर का क्या अर्थ है प्रतिपाद्य तो ऐसे लगाना कि संसार प्रतिपाद्य है जिनका संसार प्रतिपाद्य है जिन वेदों का उन वेदों को क्या कहेंगे त्रैगुण विषया बात समझ में आ रही त्रिगुण का क्या अर्थ है संसार संसार प्रतिपाद्य है जिन वेदों का उन्हें क्या कहेंगे त्रिगुण विषया विषया करते प्रकाश अब इसका क्या अर्थ है प्रतिपाद्य अब सुनिए आप स्वर्ग आदि फल तो संसार ही है ना धर्म अर्थ काम जो तीन प्रकार के पुरुषार्थ हैं तो स्वर्ग आदि फल क्या है सब ये संसार के अंतर्गत है ना अब ये भी ध्यान देना आप उस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष को मैं पूछता हूँ बृहद में आता है तो परम को क्या कहा गया उपनिषद उपनिषद प्रतिपादे वेदांत वेद्यमच हम गीता में आता है ना भगवान कैसे हैं वेदांत के द्वारा है तो केवल संसार को ही बताने वाले वेद हैं परमात्मा को भी बताने वाले हैं दोनों को बताने वाले हैं ना तो त्रिगुण विषया वेदा संपूर्ण वेद को नहीं देना है क्योंकि वेदांत वेद्य तो परम्रम वेद भी है वेदांत भी तो वेद का ही भाग है तो वेद वेद्य पुरुषोत्तम है तो समग्र वेद को नहीं लेना है बल्कि तो तो क्या का है कि यह काम्य फल को बताने वाले वेद भाग को लेना है यहाँ पर वेद का एक भाग लेना है समग्र वेद को नहीं समझना बल्कि इस सरल शब्दों में कह दो कर्मकांड कांड ऐसा कह सकते है अर्जुन हे अर्जुन में ये संसार का प्रतिपादन करने वाले है क्या है संसार का प्रतिपादन करने वाले वेदों का कर्मकांड भाग है वेदों का ऐसा कह सकते हैं लेकिन जो निषिद्ध कर्म करते हैं ना पाप कर्म करते हैं तो पाप वो तो बहुत निषिद्ध है ना उसकी अपेक्षा जानते हैं सात सम्मत सकाम कर्म करने वाले श्रेष्ठ होते हैं सकाम कर्म यदि सात सम्मत है तो उससे कोई पाप नहीं आप मुक्त नहीं होंगे अलग बात तो है पाप तो नहीं होगा ना तो मुक्ति चाहिए तो इसको भी होना पड़ेगा लेकिन नि... नि... हाँ लेकिन जो निषिद्ध कर्म करने वालों से सकाम शास्त्रीय सकाम कर्म करने वाले लोग श्रेष्ठ है और उनसे भी श्रेष्ठ है निष्काम करने वाले निष्काम करने पर फिर ज्ञानकारी कार्यकारी के लिए अर्जुन वेदा त्रिगुण विषया कि वेदों का कर्म कांड भाग ये संसार का प्रतिपादन करने वाला है या संसार का वर्णन करने वाला है स्वर्ग आदि फल संसार ही है लग गया पूरे वेद को नहीं लेना और क्या है कि फिर ये निस्त्रिगुण भवा की तू निण हो जा भाष्य इसका अर्थ किया है की कि निष्काम हो जा तू कैसा हो जा लगाइए तुम तो तुम कि तुम तो तू मतलब किन्तु तुम हो जाओ अर्जुन निस्त्रुण का त्यार्थ किया है निष्काम हाँ कि तुम निष्काम हो जाओ तो इसका क्या मतलब है कि उसका मतलब हो गया त्रैगुण फिर ये हो सकता है कि काम में फल का प्रतिपादन करने वाला क्या करने वाला। काम में फल संसारी है ना काम में फल का प्रतिपादन करने वाला वेदों का कर्म भाग है या वेदों का एक भाग है हे अर्जुन तू निस्त्रुण हो, हो जा अर्थात निष्काम हो जाकाम हो जाते हैं जो तो परमात्मा को जाना है जानना है तो भी वेदों के सहारे ही जान सकते हैं वही प्रमाण है उसमें बताइए तो अब देखेंगे निर्द्वन्द क्या क्या हो जा निस्त्रुण ने भो निस्त्रुण हो जा निर्द्वंद हो जा नित्य सत्वस्त हो जा निर्योग क्षेम हो जा और आत्मान हो जा भो का क्रियाकन्वय सबके साथ है निर्द्वंद का अर्थ है द्वंद्व रहित हो जा इससे कैसा हो जाए द्वंद्व रहित हो जाए सुख दुख हनी लाभ जय पराजय ये क्या है द्वंद है. लगाइए सुख दुख हेतु सुख दुख के साधन विरोधी पदार्थ शब्द के वाच्य है या द्वंद्व शब्द के अर्थ है सुख दुख के हेतु विरोधी पदार्थ कौन है हनी लाभ जय पराजय अस निकासा अस्ना पिपाशा है इसमें इस तो अस्ना पिपासा विरोधी नहीं है ना हाँ तो यहाँ विरोधी का है ना में। ये सब सप, क्या वास्तविक विरोधी विरोधी को लेंगे जैसे ले लाभ ले लेना हाँ है ना हनी लाभ जहाँ श्री को ले सकते हैं विरोधी है तो हनी लाभ जय पर राजय श्री सुख दुख के हेतु विरोधी पदार्थ द्वन दु शब्द के अर्थ है वाच मतलब अर्थ ततो निर्गतो भव मतलब उनसे रहित हो जा उनसे तत्व निर्गता हो जाओ निर्गत निर्द्वन्द तत्व निर्गता रहित निर्द्व हो जाओ मतलब करीब हो जा वो क्या था यह मीना व्यत यह मीना थे? जिसको क्या है की ये द्वंद विचलित नहीं करते है किससे आत्मचिंतन से आत्मचिंतन से जिसको विचलित नहीं करते है और क्या था आगे तो पते। पते। वो में समर्थ होता है ऐसे ठंडी हो जाए तो भी अपने कर्तव्य से बिचलितना हो गर्मी हो जाए तो कर्तव्य से बिचलित हो लगे ये सब छूट जाता है लोगों का आगे देखेंगे तुम नित्य सत्वस्था कि ये देखना कि तुम नित्य सत्वस्था भाव नित्य सत्वस्था भव का क्या अर्थ है नित्य सत्वस्था का अर्थ है सदा सत्व गुणा किस सरा शत्न के आश्रित हो जाए? किसके आश्रित हो जा क्यूँकी सतुआत ज्ञान हम शुगुण से क्या होता है अब अत्यंत उत्कृष्ट जब शत्रु होता है तब तो आत्मा का साक्षात्कार होता है और जितने प्रकार की साधनाएं शास्त्रों के द्वारा विहित हैं सब शत्रुगुण की वृद्धि के लिए हैं किसके लिए खान पियन वगैरह के जो नियम है ये पदार्थ खाइये ये पदार्थ ना किसके लिए अब लहसुन खाने से मानस खाने से क्या है शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन क्या होगा शत्रुगुण की वृद्धि नहीं होगी शत्रुगुण की वृद्धि नहीं ये लोग बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक लहसुन क्या है क्यों ना खा लिया जाए शरीर स्वस्थ रहे तो शरीर स्वस्थ आप बना लीजिए लेकिन शरीर स्वस्थ होने पर भी आपको शत्रुगुण नहीं होगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी आ, तो, नहीं। तो ये जो है ना आयुर्वेद में तो सब मानस अंडा सब खाने को बताया लहसुन क्या है और धर्म शास्त्र में मना किया गया है क्यों क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है शरीर को स्वस्थ रखना और धर्म शास्त्र का उद्देश्य क्या है मन को स्वस्थ रखना और शरीर के स्वस्थ रहने से क्या है कि आप सांसारिक कर्मों को अच्छा कर सकते हैं और मन के स्वस्थ रहने से आप सुखी रह सकते हैं शांत रह सकते हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो ये धर्मशास्त्र कहता है तो आपको आप क्या चाहते है अनुसार आयुर्वेद और धर्मशास्त्र का विरोध होने पर धर्मशास्त्र को मानना चाहिए ऐसा है तो शत्रुगुण की वृद्धि के लिए सभी साधना पत्रिका ये संभाषण इसमें एक खबर है मिठाई पर लोग कोई कागज सा चिपका रहता है ना चांदी वर्ग कहते हैं, हैं? क्या दिखुण। दिखुण। दिखुण। तो वो आज आज आजकल कैसे बनता है जो गाय काटी जाती है गाय काटने में जो गाय का चमड़ा को ए, पानी भर करके ऐसा बर्तनों में रखते हैं दस बारह दिन तक उसमें पानी भरा रहता है फिर क्या होता है रोए उसके रोम समझते हैं चमड़े के रोए अपने आप निकल जाते हैं फिर क्या करेंगे फिर उसको जब रोए निकल गए फिर पानी भर के कुछ दिन रखेंगे अब वो फिर चमड़ा निकाल देंगे अब एक पतली सी परत जम जाती है उसमें पात्र में और वही जो है ना ये क्या है आपका जो मिठाई में जो आप लोग खूब खाते हैं चांदी के कबारे कभी भी उसकी खाना नहीं चाहिए हम तो बहुत साल से बीसों साल से मैं नहीं खाता हूँ पहले भी बनाने की अब तो गाय कांश हो गया ना और पहले की प्रक्रिया ऐसी थी ऊँटों या बैलों की आतों पर इसको पीट पीट करके बनाया जाता था पहले की प्रक्रिया ये अब ये और आपसी मांस आ गया गाय का ये पत्रिका यहाँ पड़ी हुई है लेकिन जीवा लोगों की ऐसी है जान करके भी लोग उसको सोचना नहीं छोड़ना नहीं।, नहीं चाहते हैं तो विक जब शत्रुगुण नहीं होगा तो सुख शांति भी नहीं होगी खाने पीने में कितनी बहुत हो गई आजकल यहाँ तो पनीर पनीर भी बाजार में क्या है पनीर में तो कितना पेपर में आया कि इसमें गोमांस का पाउडर आता है जो पनीर बाजार में आ रही है चीज नाम से आ रही है और खानी नहीं चाहिए जो चीज सीधे आप प्राप्त कर सकते हैं गेहूँ धान ये तो खाइये और जो बनी बाजार की बनी हुई चीज है कुछ भी विश्वास नहीं करना इनका आजकल जुइन पता नहीं क्या क्या खाने का आता है नहीं, नहीं जानता हूँ वो सब गोमाल हाँ हाँ ऐसे कोई कहता ये सब, इसे इसे ही सब है, सब कोई है।, सब बिल्कुल है ये इनको ये कभी भी नहीं खाना चाहिए इन चीजों को ये सब यदि सत्युगुण को सुख शांति चाहिए तो सत्युगुण को बढ़ाना पड़ेगा और सत्युगुण को बढ़ाने के लिए खान पीन के नियम का विशेष ध्यान देना चाहिए कुछ भी होना नहीं है कैसा हो गया ये तो कभी भी मिठाई उठाई नहीं खाना चाहिए है ना इसमें ये सब चांदी पानी है क्या है वही है वही अब क्या है की इधर पशुओं से बैलों तो से खेती उत्तर भारत में नहीं होती हमने महाराष्ट्र कर्नाटक में देखा है बैल है यहाँ हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहीं है मध्य प्रदेश में हो सकते हैं कई लोगों खत्म हो गए सब क्या बचड़े पैदा होते है तार सब मूचे खाने जाते हैं ही भी भी जाती है तो वही सब खा था करके बुद्धि गुरो की है देखिए तो उसमें सत्गुण के आश्रित हो जाए सभी विधि निषेध का पालन करने से सत्य गुण बढ़ता है तथा निर्योग क्षेमा भव कैसा हो जाए? निर्योग क्षेम हो जाए मतलब योग क्षेम को ना चाहने वाला हो जाए, योग किसे कहते हैं क्षेम किसे कहते हैं तो भाषाकार बताते हैं अनुपात से उपादानम यो, योगा है ना समाज संधि हो गई इसलिए योग आ गया है पर परच्छेद क्या होगा योग अनु उपात्य अर्थ है प्राप्त से अनुपात क्या अर्थ है अप्राप्त से अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम योग है ना। या अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग योग क्या है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना बहुत से वस्तु में प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करना योग है और छेम क्या है उपात रक्षण से छेमा प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम छेम है है ना प्राप्त वस्तु की रक्षा का करने का नाम क्या है क्षेम अब देखना योग योग प्रधान मानने वाले मनुष्य की जो योग योगक्षेम को महत्व देते हैं ना जो हमारे पास नहीं है उसको इकट्ठा करेंगे ऐसा शोषण व्यक्ति जो है उसकी रक्षा करेंगे सब सोचते हैं ना तो योग योगकक्षेम को प्रधान मानने वाले मनुष्य की मोक्ष में प्रवृत्ति होना कठिन है तो इसी का क्या अर्थ है मोक्ष है ना, ना? मोक्ष में प्रवृत्ति होना कठिन है तो प्रवृत्ति तो उसकी उसी में हो रही ना योगकक्षेम के साधनों में योग के साधनों में जब प्रवृत्ति हो रही है तो मोक्ष में कहां से प्रवृत्ति हो जाएगी? कहा उधर से छूटे तभी तो योग को प्रधान मानने वाले मनुष्य की मोक्ष में प्रवृत्ति होना कठिन है इसलिए निर्योग हो की योगक्ष वाला हो जाए अच्छा अब देखना और जीवन में उसको महत्व नहीं देना चाहिए कभी कुछ वैसा होता है तो महत्व नहीं दे बातों को आत्मान हो आत्मवान का क्या तथिया इन्होंने अप्रमत्ता अप्रमत्ता का अर्थ है यहाँ पर कि प्रमाद रहित या सावधान क्या आत्मवान भव भव मतलब है प्रमाद रहित हो जाओ एक सेकंड भी प्रमाद में जी समय नष्ट नहीं करना चाहिए हमेशा प्रमाद कभी जीवन में आने नहीं रहे एक मिनट का भी चाहे पढ़ते रहो भजन करते रहो सत्कर्म करते रहो प्रमाद में आलस्य रहित हो जा प्रमाद रहित हो जाओ कुछ लोग तो घंटों बैठे रहते हैं नहीं कुछ नहीं, है, नहीं प्रमाण में रहना चाहिए अच्छा उससे कुछ उपदेशा स्वधर्मम अनुतिष्ठता स्वधर्मम अनुतिष्ठता तो वेश उपदेशा स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाले तेरे लिए यह उपदेश है ठीक है ना स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाले अथवा सुधर्म का पालन करने वाले तो ऐसा उपदेश तो ऐसा उपदेश तेरे लिए यह उपदेश वेदों के कर्मकांड ये संसार का प्रतिपादन करने वाला है त्रिगुणात्मक संसार का प्रतिपादन करने वाला है या त्रिगुणात्मक सांसारिक फलों का प्रतिपादन करने वाला है वेदों का कर्मकांड भाग त्रिगुणात्मक सांसारिक फलों का प्रतिपादन करने वाला है और अर्जुन तू कैसा तो हो जाए निष्काम हो जाए गुण हो जाए इसका मतलब क्या है निष्काम हो जाए निष्काम अर्थ किया भगवान ने निष्काम हो जाए जाओ से रहित हो जाए सदा सत्य के आश्रित हो जाए योग को ना चाहने वाला हो और कैसा है तुम प्रमाद रही, प्रमाद रही हो है ना प्रमाद रही होना चाहिए जो सोचते हैं काम वाम ना करना पड़े कहीं तो वो उनको प्राय वो प्रमत्त रहते हैं हालत में रहते हैं हाँ। काम कम से कम हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रमाद करने को समय मिल जाएगा किसी के सोचते काम ना करना पड़ेगा का समय ज्यादा मिले मिलेगा और जो ऐसा अप्रमत लोग हैं वो ये नहीं सोचते है।, है अब देखेंगे ओम ऊर्मद